श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का गुरु भाव ठीक ठीक भक्ति होने पर अत्यंत सामान्य वस्तुओं के द्वारा भी ईश्वर का उद्दीपन हुआ करता है इस मिट्टी से मृदंग बनता है सुनकर श्री चैतन्य देव का भाव विवल होना इस कहानी को कहकर पुनः श्री राम कृष्ण देव कहते थे ठीक ठीक भक्ति होने पर ऐसा ही होता है अत्यंत साधारण वस्तु से ही उसके हृदय में ईश्वर का उद्दीपन होकर वह भाव विभल हो जाता है क्या तुमने यह नहीं सुना है कि इस मिट्टी से मृदंग बनता है यह कहकर श्री चैतन्य देव भाव विभल हो उठे थे एक बार किसी जगह से जाते समय उन्होंने यह सुना कि उस गांव के लोग हरि संकीर्तन के समय बजने वाला खोल मृदंग बनाते तथा उसे बेच अपना जीवन निर्वाह करते हैं यह सुनते ही वह कह उठे इस मिट्टी से मृदंग बनता है बस इतना कहना था कि वे एकदम भाव विवल होकर बाह्य चेतना शून्य हो गए क्योंकि उन्हें यह उद्दीपन हुआ इस मिट्टी से मृदंग बनता है उस मृदंग को बजाकर कर हरि नाम संकीर्तन होता है वे श्री हरि सबके प्राणों के प्राण हैं वे सुंदर से भी सुंदर हैं एक साथ इतनी बातें उनके मन में उदित होने के कारण उनका चित्त श्रीहरि में केंद्रित हो गया इसी तरह जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है गुरुदेव के आत्मीय जनों को देखकर उसके मन में गुरुदेव का उद्दीपन होना अनिवार्य है जिस गांव में गुरुदेव का निवास है उस गांव के लोगों को देखकर भी इस प्रकार उद्दीपन होने लगता है और वह उन लोगों को प्रणाम करता है उनके चरणों की धूल लेता है उन्हें भोजन कराता है तथा उनकी सेवा में संलग्न हो जाता है इस प्रकार की अवस्था होने पर उसे गुरुदेव के दोष फिर कभी दिखाई नहीं देते मनुष्य के अंदर तो दोष गुण दोनों ही विद्यमान हैं किंतु उस समय वह अपनी भक्ति से मनुष्य को फिर मनुष्य रूप में नहीं देखता तो भगवत रूप में देखता है जैसे रोग हो जाने पर नेत्रों को सब कुछ पीला दिखाई देता है यहाँ भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए उस समय उसकी भक्ति उसे यह दिखाती रहती है कि ईश्वर ही सब कुछ है वे ही गुरु पिता माता मनुष्य गाय जड़ चेतन सब कुछ बने हुए हैं दक्षिणेश्वर में एक दिन एक सरल किंतु उग्र स्वभाव के युवक भक्त श्रीयुद्ध वैकुंठ नाथ संल से भी श्री रामकृष्ण देव किसी विषय की चर्चा कर रहे थे परन्तु इस संबंध में वह नाना प्रकार के विपरीत तर्क कर रहा था उन्होंने तीन चार बार उसे उस विषय को समझाया फिर भी जब वह तर्क वितर्क करता ही रहा तब अत्यंत मीठे स्वर से उसकी भर्सना करते हुए श्री राम देव बोले तुम्हारा यह क्या स्वभाव है मैं कह रहा हूं फिर भी तुम उसे नहीं मान रहे हो उस समय युवक के हृदय को स्पर्श हुआ तत्काल ही वह क उठा आप ही जब कह रहे हैं तब तो अवश्य मानना पड़ेगा मैंने तो केवल तर्क के लिए ही ये सब बातें कही थी यह सुनकर प्रसन्न हो श्री राम कृष्णदेव हंसते हुए बोले गुरु भक्ति का स्वरूप क्या है जानते हो गुरु जो कुछ कहते हैं उसी समय उसका साक्षात्कार होता है अर्जुन में वह भक्ति विद्यमान थी एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर घूमते हुए आकाश की ओर देखकर बोले देखो मित्र कैसा कबूतर का झुंड उड़ा जा रहा है तत्काल ही अर्जुन ने उस ओर देख कहा हाँ मित्र बड़े ही सुंदर कबूतर है फिर दूसरे ही क्षण पुनः उस ओर देखकर कर श्री कृष्ण बोले नहीं मित्र ये कबूतर नहीं है अर्जुन ने देखकर कहा हाँ ठीक है मित्र वास्तव में ये कबूतर नहीं है अब इस बात को समझो अर्जुन महान सत्यनिष्ठ थे क्या उन्होंने श्री कृष्ण की खुशामत करते हुए ऐसा कहा था कदापि नहीं किंतु श्री कृष्ण की बात पर उनकी इतनी सुदृढ़ भक्ति थी कि जैसा जैसा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को भी तत्काल ठीक ठीक वैसा ही दिखलाई दिया शास्त्र ने अज्ञानांधकार दूर करने में समर्थ कहकर जिनका गुरु रूप में निर्देश किया है वे गुरु पूर्वोक्त प्रकार से ईश्वरी भाव विशेष होने पर भी साथ ही साथ हमें और एक बात को सत्य मानकर स्वीकार करना पड़ता है वह यह है गुरु अनेक नहीं हैं किंतु एक ही है जिन जिन शरीरों का अथवा आधारों का अवलंबन कर ईश्वर का वह भाव प्रकट होता है वह भिन्न भिन्न होने पर भी तुम्हारे तथा मेरे गुरुदेव पृथक नहीं हैं भाव रूप से दोनों एक ही हैं उदाहरणार्थ महाभारत में वर्णित एकलव्य की धनुर्वेद शिक्षा एवं मिट्टी की मूर्ति में द्रोण को अपने आचार्य रूप से ग्रहण करना किंतु यह अवश्य है कि यह बात युक्ति-युक्त होने पर भी उसे ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए उचित साधना तथा पर्याप्त समय की अपेक्षा है तथा यह हृदयंगम हो जाने पर भी जब तक मनुष्य में देह बुद्धि बनी रहती है तब तक जिस शरीर के द्वारा उस पर गुरु शक्ति की कृपा होती है उस शरीर का ही अवलंबन कर गुरु पूजन करने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस संबंध में दृष्टांत देते हुए श्री रामकृष्ण देव निष्ठा भक्ति के ज्वलंत प्रतीक हनुमान जी की बात का हमसे उल्लेख किया करते थे वह इस प्रकार है लंका के युद्ध में किसी समय श्री रामकृष्ण तथा उनके भ्राता श्री लक्ष्मण महान वीर मेघनाथ के द्वारा नागपास में आवद्ध हुए थे एवं उससे मुक्त होने के निमित्त नागों के चिरंतन शत्रु गरुण का स्मरण किया गया था गरुण के उपस्थित होते ही भयभीत हो सारे नाग इधर उधर भाग गए श्री रामचंद्र भी अपने भक्त गरुण के प्रति प्रसन्न होकर उनके द्वारा सदा आराधित उनके इष्टमूर्ति श्री विष्णु के रूप में उनके समक्ष आविर्भूत हुए और उन्हें यह समझा दिया कि जो विष्णु है वे ही उस श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं किंतु श्री रामचंद्र का इस प्रकार विष्णु मूर्ति धारण करना हनुमान जी को रुचकर प्रतीत न हुआ और कब वे पुनः श्री राम रूप धारण करेंगे यही वे सोचने लगे हनुमान जी की इस भावना को समझने में श्री रामचंद्र जी को समय न लगा उन्होंने गरुण को विदा दे पुनः श्री राम रूप धारण कर हनुमान से पूछा वश्य मेरे विष्णु रूप को देखकर, तुम में दूसरे भाव का उदय क्यों हुआ तुम तो महान ज्ञानी हो तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि जो राम है वही विष्णु है यह सुनकर अत्यंत विरम्रता के साथ हनुमान जी ने कहा प्रभो ठीक है कि एक ही परमात्मा ने दो रूप ग्रहण किए हैं इसलिए श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई भेद नहीं है किंतु फिर भी मेरा मन सर्वदा जानकीनाथ के दर्शन के लिए ही लालायित रहता है क्योंकि वे ही मेरे सर्वस्व हैं उस मूर्ति के भीतर से ही भगवान के प्रकाश को देखकर मैं कितार्थ हुआ हूँ श्रीनाथे जानकीनाथे अभेद परमात्मले तथापि मम सर्वस्व राम कमल